उन श्री विष्णु की में शरण लेता हूं जो हिरण गर्भ सरूप पृथ्वी को अपने गर्भ में रखने वाले अमरत अविनाशी सब ओरमुख वाले नाश हीन तथा अपने सिवा किसी अन्य स्वामी से रहित हैं उन सूर्य के सदर्शितांतिमान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं जिनके सहस्त्र मस्तक हैं है युद्धी मानदेव बैकुंठ धाम के अधिपति सूक्ष्म अचल वीरर्ण और अभेद दाता है उन भगवान गरुड़ वाहन की मैं शरण लेता हूं जिन्हें नारायण और हरि का कहा गया है जो योग सनातन पुरुष तथा सब लोकों को शरण देने वाले उन अविनाशी ईश्वर की मैं शरण लेता हूं जो संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है तथा जो संहार की देवता हैं वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो पूर्व काल में जिनसे कमल योनि प्रजाति भी ब्रह्म का पादुर्भा हुआ है वे पितामह ब्रह्मा से भी परे विराजमान भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो प्राचीन काल में नष्ट हो चुका था जब महा प्रलय हो गया था सब चराचर उस समय जो नष्ट हो गया था यो स्वरूप परमात्मा अकेले ही शेष थे विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जो पुत रूप से इस पृथ्वी को जीत लेते अथवा वरा रूप धारण करके पृथ्वी को अपने अधिकार में करते जो सत्य काल धर्म क्रिया और फल गुरु स्वरूप हैं सत्य पुरुषों की बाणी रूप में भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो योगवास आपको नमस्कार है सबके आवासीय स्थान वर्धायक यज्ञ और पंच भूजी नारायण आपको नमस्कार है वासुदेव शंकरसन परधुम और अनिरुद्ध इन चार रूप वाले जगदम्बा जगतपति आपको नमस्कार है ज्ञान सागर आप अजय हैं छह प्रकार की ऊर्मों से जिसका विभाग किया जाता है यह संपूर्ण विश्व एकमात्र आपका कติ शिव और विष्णु वर्ग आदि और कान हैं आपको नमस्कार है अव्यक्त प्रगति से इसी संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही है और प्रभु श्री विष्णु अव्यक्त से परे है जिनसे परे कोई वस्तु नहीं है उन भगवान श्री की मैं स्मरण लेता हूं ब्रह्मा और शिव आदि जिन शक्तिशाली श्री का नित्य चिंतन हैं स्थित हैं जिनका किसी भी इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण जगत के शासक हैं उन श्रीहरिति में सरल नेता हूं जो सूर्य नाड़ी पीला और चंद्र नाड़ी इंडिका के मध्य भाग में शुष्मुपाणी में ज्योतिर्मय सरूप से विराजमान हैं जिने छेत्रिय कहते हैं विमात्मन श्रीक जिनके तत्व को जानकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते वे महात्मा मुझ पर प्रसन्न हो सब ओर से कल्याणमय परमेश्वर आपको नमस्कार है आपके नेत्र सिर और मुख सब ओर निराकार आदि कल्प हर देश परमेश्वर आपको नमस्कार है इंद्र आपको नमस्कार है परमात्मन आपको नमस्कार है जो आप आशक्त नहीं होते, आप शरीर से रहित और अप्रियत्व होते ये भी संपूर्ण शरीर में तदाकार हुए से रहते हैं। अप्रियत्व प्रगति, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां ये सब आप में स्थित हैं। आप उनमें नहीं हैं। वे आपके आश्रय के बिना स्वयं नहीं ठिक सकती। आप अप्रियत्व पुरुष हैं, अति कु है। गुलों के स्वामी और ईश्वर हैं, ये तुरहित आवर्त पर हुं तथा अपने आप में स्थित हैं। वृंद्री काक्ष आपको नमस्कार है वासुदेव आपको नमस्कार है जगन्नाथ आप ईश्वर हैं इससे परे है। और क्या कहा जा सकता है आप भक्तों को मुक्ति देने वाले गुरु और देवताओं के स्वामी हैं समस्त प्राणियों का पालन करने वाले ही आप श्री हरि जन्म जन्म में मेरे स्वामी हो मैं अहंकार तथा सत्व तीनों गुणों ले जाए मेरी जीवा जल तत्व में विलीन हो जाए मेरे नेत्र तेजस में समा जाए श्वशेंद्रिय वायु में विलीन हो जाए श्रुतिय आकाश में विलीन हो जाए मन अपने करुण तत्व अहंकार में लीन हो जाए और मेरा अहंकार मेरी बुद्धि में प्रवेश कर जाए तथा मेरी बुद्धि मेरे विषय मेरे शब्द तत्व रज और तम ये तीनों गुण अपने आश्रभूत हो जाए प्रगति में समा जाएं मैं तो प्रभु के भी प्रभु दोष रहित श्री की सरण लेता हूं जिनके सहस्त्र मस्तक हैं जो महान ऋषि तथा संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूं जो ब्रह्मा काल में जब स्थावर से चल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण भूत ब्रह्म पत्नी माया में विलीन हो जाते हैं और महत्म तत्व प्रकृति में लीन हो जाते तथा वह प्रकृति जिनके आशिरद रहती और वैदिक मंत्र द्वारा जिनके लिए आहुति दी जाती है वे श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो अग्नि चंद्रवा सूर्य देवता ब्रह्म रुद्र इंद्र तथा योगियों के तेजो को जो सदा भाति वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो प्रभो आप अजन्मा हैं जगत के लिए वास्तविक मार्ग आप ही है आपकी कोई मूर्ति नहीं है तो भी विश्व की सब मूर्तियों पर आपका अधिकार है आप नित्य नूतन हैं प्रगतिमय तत्वत हैं और चेतन पुरुष रूप से आप ही सुशोभित होते हैं जो आत्मरूप से अनूप्य अपरोक्ष के योग्य और सबसे श्रेष्ठ हैं उन श्री हरि के में आया हूं चंद्रमा और सूर्य के सेज जो अपने तेज को सुहाई इस धराधर पर उतारते हैं जिनसे संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई हैं वो महात्मा श्री मुझ पर प्रसन्न हो सूक्ष्म सगुण निर्गुण चेतन अचेतन सूथूल सूक्ष्म स्वर्गत देरेते वे महात्मा श्री मुझ पर प्रसन्न हो सूर्य के समीप में चंद्रवावत की तथा स्थित हैं, अर्थात पीला नाड़ी के निकट जो इंगना नदी है इन दोनों के मध्य अर्थात सूक्ष्म नाड़ी में जिनका चिंतन किया जाता जो वह अविचल में स्वरूप से प्रकाशित होते हैं वे महात्मा श्री हरि पर प्रसन्न हो प्रभु जो नाना तत्व में भी आपके एक तत्व का दर्शन करते हुए परम गति को प्राप्त होते हैं, जो सब प्राणियों में समुच्चत्र मित्र और उदासीन जलों को प्रिय हैं सबको संभाव से ग्रहण करते, किसी से कोई इच्छा नहीं रखते, तथा भी अपने भक्तों को विशेष रूप से अपनाते हैं, जो सब प्रकार से जान न्योगी, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, यह समस्� प्राणी समुदाय आप में उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे घोर में मन के पिरोए हुए आपके लिए धर्म और अधर्म नहीं है आपका गर्भवास और जन्म भी नहीं होता मैं जरा जन्म और मृत्यु के संकटों में मुक्ति पाने के लिए आप श्री की शरण में आया हुआ सूत्र आदि इंद्रिया शब्द आदि विषय तथा श्वास प्रस्वास, आदि चेष्ठाएँ सभी होने में सुलभ है यह शरीर काष्ठ की भांति एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। आत्मा के लिए तो यह बड़ी भारी दुपट्टी रूप है। अपने आप का अकेला होना तो स्वयंसिद्ध है। केवल शरीर के जन से ही जन्म से ही इसमें पुनर्जन्म की प्रवृत्ति होती है, होती है। भगवान म प्राणों को आप में ही लगाकर आपके भक्तन भजन में तत्पर और आपकी ही Apki प्राप्त होकर मृत्युकाल में भी आपकी ही करूंगा आपको ही स्मृत करता रहूंगा पर मेरे द्वारा पूर्व जन्म में जो अशुभ कर्म किए गए हो वे वात के से मेरे शरीर में प्रवेश करें जिनसे इस स्तोत्र का पाठ करें यह सब पापों की शुद्धि करने वाला उन्हें स्वरूप तथा परम पदरूप है सदा पाठ है Madhakal, Ursai SAHYKAL Utkar, SABU PAPO KIE SHANTI KARNE WALE ISRAJPANIYA ISTOTRKA JAPKARNA CHAHAIYE MEHARI KRSHN HASHIKES VAASUDEV JANAADAN TATHA JAGNADAN KO PRANAM KERTA HUN VE MERE PAPO KA NIWARAN KARE SHANK CHAKR TATHA SHANK DHANUS GARAN KANNE WALE MADHU SUDAN LAKSHMU PATI SHRIHUSHNU KO PRANAM KERTA HUN पापों का नाश करें, जो जगत का पालन करने के लिए उद्धत रहने वाले हैं, ये माता के द्वारा कटी में रस्सी से बढ़ने के कारण जो दामोदर नाम धारण करते, सदा तथा कमल के समान नेत्र जिनके हैं उन अविनाशी में प्रणाम करता